समस्तस्य समस्त जंतोषयोचरी विषयश महाग याति पृथ पृथ दिवांधार प्राणि केचि रात्र बरी केचिदिवा तथा, तथा रात्रौ नस्तुल्य नस्तुल्य श्री मारकंडी पुराण के अंतर्गत भगवती राजराजे श्री श्री दुर्गा जी के महिमा का वर्णन है उस महिमा को हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं 18 महापुराणों के अंतर्गत मार्कंडी पुराण भी एक महापुराण है जो सभी महापुराणों में सबसे छोटा महापुराण कहलाता है केवल 9000 श्लोक हैं और उनमें भी एक अध्याय कुल 9000 श्लोकों को एक अध्यायों में वेदव्यास जी ने बाँटा है मार्कंडेय पुराण को इनमें कई कथाएं हैं उन कथाओं में पुराणों की एक पहचान के अनुसार मनवंतरों की भी चर्चा आती है सर्ग वंश मनवंतर इन सब की कथाएं की जाती हैं तब पुराण कहलाता है पुराणों के पांच लक्षण हैं और महापुराणों के दस लक्षण बताइए तो यह महापुराण है मार्कंडेय महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे भागवत महापुराण के अंतर्गत जब वर्णों का वर्ण, दस चीजों का वर्णन सर्ग विसर्ग स्थान पोषण और ऊती मनवंतर वंश मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय इन दस चीज़ों का वर्णन भागवत के अंतर्गत है उसी प्रकार से प्रत्येक महापुराण में वंश का वर्णन सर्ग का वर्णन विसर्ग का वर्णन संहार का वर्णन जिसको ले कहते हैं महाप्रलय उसका वर्णन और मनुओं का वर्णन मनवंतरों का वर्णन मनु एक पद विशेष है जैसे भारत के किसी आधिकारिक पद पर बैठा व्यक्ति उस पद के नाम से जाना जाता है राष्ट्रपति के पद पर बैठने वाले को राष्ट्रपति नाम से जानते हैं उसी प्रकार से शास्त्रों में भी अलग अलग कई पद होते हैं पूर्व में पद हुआ करते थे जैसे जनक एक ये पदवी है उपाधि है जनक का नाम विशेष नाम अलग होता था लेकिन ये जनक विदेह ये उपाधि है उसी प्रकार से मनु एक उपाधि है पद है और उस पद पर जो बैठता है उसको भी मनु नाम से जानते हैं तो उनके कथाओं का उनके चरित्रों का वर्णन होता है उनके पुत्रों का वर्णन होता है मनु का जो काल होता है उसको मनवंतर बोलते हैं मनवंतर महरकंडी पुराण के अंतर्गत पहले स्वयंभू मनु का वर्णन चौवनवें अध्याय में कर चुके हैं तिरपनवे अध्याय में कर चुके हैं फिर चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अट्ठावन उनसठ साठ इन सात अध्यायों में भूगोल खगोल का वर्णन पूरे विराट पृथ्वी का भूमंडल का वर्णन और इसके बाद फिर इकसठवें अध्याय से लेकर के सौवें अध्याय तक मनवंतरों की कथाएं हैं मनवंतरों का वर्णन उन मनवंतरों में से सारोचित मनु और स्वरुच्चिस मनवंतर की कथा इकसठवें बासठवें अध्याय में और इसी क्रम में फिर सात मनवंतरों की कथा पूरी हो जाने के बाद आठवें मनवंतर की सावरणी मनवंतर की कथा कहने का कर क्रम उपस्थित हुआ यह है उन्यासीवें अध्याय इक्यासी में से लेकर के और तिरानवेवें अध्याय तक तेरह अध्यायों में सावरणी सावरणी मनु के सावरणी की कथा सुनाई गई तेरह अध्यायों में वर्णित थे और इन्हीं के महात्म्य आदि को दर्शाने के लिए और संक्षेप में अन्य मनुओं की कथा सुनाने के लिए फिर चौरानवे से लेकर के सौवें अध्याय तक वर्णन इस अध्याय में जो इक्यासी से लेकर के तरा तिरानवे तक है इसको देवी महात्म के नाम से जानते हैं दुर्गा सप्तशती के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें भगवती के समग्र रूप का संक्षेप में वर्णन किया गया है वैसे तो प्रत्येक मनु चाहे स्वयंभू मनु हो चाहे स्वरोचिस मनु हो चाहे उत्तम मनु हो चाहे तामस मनु हो रईवत मनु हो चाक्षुष मनु हो वैवस्वत मनु हो ये सब के सब माँ के उपासक हैं माँ के भक्त हैं और माँ की आराधना के परिणाम स्वरूप के इनको मनुपद की प्राप्ति हुई है लेकिन सावरणी मनु की कथा विशेष रूप से इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें सावरणी मनु की कथा कहते समय माँ के समग्र रूप का संक्षेप में वर्णन आया है और ये मंत्रात्मक रूप से वर्णन आया है तंत्र मंत्र आगम का निचोड़ है अन्य जगहों में केवल कथा मात्र है पर यह मंत्र है मंत्र इसमें सावरणी मनु की मुख्य रूप से कथा सावरणी मनु जो आगे होने वाले हैं और स्वरुचिष मनवंतर में जो राजा सूरत के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं उनका भावी जन्म जब होगा तो सावरणी मनु के रूप में होगा ऐसे मारकंडे ऋषि को सुनाते हैं हम लोग जो कुछ कर्म करते हैं उस कर्म का फल में भोगना पड़ता है। ये शास्त्र प्रत्यक्ष वर्णन कर रहे हैं। तो सवर्णा का सवर्णा के बेटे के रूप में उत्पन्न होने के कारण सुरथ राजा का नाम आगे चलकर करके सावरणी पड़ेगा हम कर चुके थे कि ये जो सावर्णी मनु हैं जो सूर्य के पुत्र कहलाते हैं प्रथम दिन ही शायद निवेदन किए कि भगवान सूर्य की दो पत्नियां थी पहले कश्यप से कश्यप ऋषि से द्वादश आदित्यों का जन्म द्वादश आदित्यों में प्रधान सूर्य को माना जाता है और सूर्य की दो पत्नियों का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी और अन्य पुराणों में भी उपलब्ध होता है भागवत में भी यही क्रम है जो मनुओं के वंश का क्रम है उसी क्रम में ही वैवस्वत मनु का संक्षेप में कथन करने के बाद आठवें सावरणी मनु के कथन का वहाँ पर वर्णन आता है भगवान सूर्य क्योंकि समग्र विश्व के मूल वंशज कहलाते हैं वंश को जन्म देने वाले इसलिए उनको उनके वंश का विस्तार से वर्णन करते हुए सूर्य की महिमा गाई जाती है दो जगह में सूर्य के परिवार संबंधी चर्चा आती है श्रीमद्भागवत में एक तो छठवें स्कंद के छठवें अध्याय के चालीसवें इकतालीसवें श्लोक में सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि विवश्वतः श्राद्ध देव संज्ञा सुयत मनु मिथुनम च महाभागा यम देव यमीन तथा शव भूत ना सत्यौ सुनैश्चरम लेवरणी च मनु ततः कन्याम चपतिम या वै बब्रे संवरण पति ढाई श्लोकों में भगवान सूर्य के वंश का वर्णन किया सूर्य की दो पत्नियाँ और दोनों की दोनों विश्वकर्मा की बेटी थीं एक का नाम संज्ञा और दूसरे का नाम छाया और दोनों के को तीन तीन संतान हुई एक एक बेटी दो दो बेटे जो संज्ञा थी संज्ञा के यहाँ पर दो बेटे जो हुए उनमें से एक का नाम श्रद्धा और एक का नाम यम यमराज जिसको बोलते हैं और यमराज क्योंकि जुड़वे बालक के रूप में उत्पन्न हुए थे जो साथ में एक कन्या प्रकट हुई थी जिनको यमी बोलते हैं, यमुना जी भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी कलिंद नंदिनी कलिंद पुत्री कालिंदी, इस प्रकार से संज्ञा के तीन संतान श्राद्धदेव मनु जिनको विवश्वान के पुत्र होने के कारण वैवस्व कहा, कहा जाता है गीता में भगवान का वर्णन आता इमं योगं प्रोक्तवान अत विवश्वतेम मनवे प्रा मनुरीक्षा कवे एवं परंपरा इमं राज विदु सकाल ने महता योगो नष्ट पर सैवाद मैं प्रोक्ता ये चौथे अध्याय में वर्णन भगवान करते हैं कर्म वर्णन कहते हैं कि इस योग को कर्मयोग के माध्यम से जीव का कल्याण कैसे होता है इस कर्म मार्ग को हमने पहले पहले सूर्य भगवान को कहा था और सूर्य भगवान ने, ने अपने पुत्र मनु को कहा था मनु से फिर वैवस्व मनु ने अपने अन्य पुत्रों को कहा दस पुत्र उनके हुए थे उनको कहा इस प्रकार से परंपरा से फिर योग चला चुका तो वैवस्वत मनु उसी का दूसरा नाम है श्राद्ध देव श्रीमद भागवत जो कथा श्रवण करते हो उनको पता होगा अष्टम स्कंध के चौबीसवें अध्याय में मत्स्या की कथा आती है जिसमें दक्षिण के उत्कल प्रांत के राजा की कथा सत्यव्रत नाम से और सत्यव्रत को मत्स्यावतार का दर्शन होता है और प्रलय काल जब तक चलता रहता है तब तक नाव में बैठ करके भगवान मत्स्य उनको दिव्य ज्ञान विज्ञान प्रदान करते हैं भक्ति कर्म और ज्ञान प्रदान करते हैं जिसको चौदह हजार श्लोकों में मत्स्य पुराण के रूप में भगवान वेद जी ने निबद्ध किया है ग्रंथ होता है। वही सत्यव्रत नाम के राजा भगवान की कृपा से इस समय पर भगवान सूर्य के पुत्र के रूप में अवतीर्ण होकर के श्राद्धदेव नाम से और वैवश्वत नाम से वर्तमान में मनु हैं ये वैवश्वत मनमंत्र चल रहा है और यमराज और यमुना इन दोनों को तो आप परिचित हैं ही यमराज को पूरे प्रजा को शासन करने के लिए भगवान ने नियुक्त कर रखा है मार्कंडे पुराण के सतहत्तरवें और अठहत्तरवें अध्याय में इस संज्ञा का बड़ा विलक्षण ढंग से वर्णन किया सूर्य के तेज को नहीं सहन कर पा रही थी तो डर डर करके ये उनके साथ में जब भी बैठती देखती आंख बंद कर लेती तेजस्वी सूर्य के चेहरे को देख नहीं पाती जैसे ही सूर्य उपस्थित होते उनके तेजस्वी चेहरे को देख करके आंख बंद कर लेती भगवान सूर्य ने उनसे कह दिया कि तुम हमें देख करके बार बार अपनी आंखें बंद कर लेते हो मानो संयम कर रही नियंत्रण कर रही तो जाओ तुम्हारा तुम्हारा जो बेटा होगा वो प्रजा संयमना न प्रजाओं को संयमित करने वाला नियंत्रित करने वाला बेटा होगा अब संज्ञा डर गई तो डर के कारण फिर वो न चाहती हुई भी मुस्कुरा करके हंस करके बात करती थी चंचल वृत्तिता दर्शाती थी तो भगवान सूर्य ने उनको बाद में ये कहा कि तुम चंचल होकर के अब उपस्थित हो रहे हो, तो जाओ तुमको चंचल संतान की प्राप्ति होगी तो उसके फलस्वरूप यमुना जी चंचल कलकल -कल करती बेटी के रूप में प्राप्त हुई ऐसा मार्कंडी पुराण में लिखा था अब जब तीन संतान हो गए तो इनसे रहा नहीं गया संज्ञा से तो ये चुपचाप अपने माय चली गई पिताजी के पास में विश्वकर्मा के पास में चली गई विश्वकर्मा प्रजापति के पास में वहाँ कुछ दिन तक रही विश्वकर्मा ने कहा बेटी तुम यहाँ आई हो मेरी लाडली हो और तुम्हें मैं बहुत मानता हूँ और यहाँ सब लोग उनको मानते हैं तो इसका यह तात्पर्य नहीं कि तुम मायके में बहुत दिनों तक पड़ी रहो पति के पास पर रहने से ही तुम्हारी मर्यादा है इसलिए वहां चली जाओ काफी दिन हो गए तो संज्ञा वहां से तो निकली लेकिन वापस घर में नहीं आई और आने के पहले वहाँ विश्वकर्मा के यहाँ पर पिताजी के यहाँ पर जाने के पहले उन्होंने एक विलक्षण योग के माध्यम से अपनी छाया को प्रकट कर दी जैसे हम लोग छाया प्रति छाया लेते हैं फोटो पुस्तक के अपने चेहरे की, जैसे भगवती सीता जी छाया रूप को बाहर रखी थी और असली रूप को अग्नि में समाहित कर दी थी ये शक्तियां पतिव्रता नारियों के पास में थी तो संज्ञा ने जब अपने मायके की ओर प्रस्थान कर रही थी उस समय पर छाया रूप से एक रूप सूर्य भगवान के यहाँ पर स्थापित कर दी वहाँ पर रह रही थी वो और ये चली गई थी मायके में जब वहाँ पर रहते रहते काफ़ी दिन हो गए पिताजी ने कहा कि आप जाओ अपने घर में तो वहाँ से निकली जरूर लेकिन सूर्य के पास में नहीं आई वो सीधे हिमालय की ओर बढ़ती हुई उत्तर पूर्व वर्ष की ओर चली गई और वहाँ जाकर के इस उद्देश्य तपस्या करना प्रारंभ की कि सौम्य कोई मेरा पति हो सोम स्वभाव का हो सरल स्वभाव का जिसके मुख में आह्लादकता हो अत्यंत उग्र स्वभाव वाले अत्यंत तेजस्वी पति मुझे नहीं चाहिए और तपस्या करने लग गई और इधर सूर्य भगवान की यहाँ पर जो छाया थी उस छाया को संज्ञा ने पहले से ये समझा दिया था कि तुम अपना नाम संज्ञा ही बताना क्योंकि मैं ही छाया रूप से तुम्हारे रूप में यहाँ पर प्रकट हुई किसी को पता लगना नहीं चाहिए मैं संज्ञा हूँ ये बोलना तो ये छाया ही स्वयं संज्ञा के रूप में रहती थी लेकिन अब संज्ञा जो का रूप है छाया और असली रूप में संज्ञा ने जिन बच्चों को जन्म दिया था उन बच्चों के प्रति इस छाया रूप धारणी का भेदभाव देखने को मिलने लग गया खाने पीने के मामले में बच्चों को पक्षपात करने लग गई यमराज से रहा नहीं गया श्राद्धदेव से भी रहा नहीं गया तो यमराज ने तो गुस्से में आकर के और उनको वहाँ लिखते हैं कि पांव उखाड़ उठा लिया लात मारने के लिए इतना क्रोध हो गया इसलिए उठा ली क्योंकि ये कोई भी माँ अपने बेटे को इस प्रकार से भेदभाव नहीं करती ये माँ के रूप में कोई दूसरी लग रही है ये असली माँ नहीं है तो उनकी इस हरकत को देख करके छाया हो गए रोष्ट और उन्होंने सीधे उनको शाप दे दिया शाप दे दिया कि तुम्हारा पांव लंगड़ा हो जाएगा उनसे रहा नहीं गया और सीधे पिताजी को जाकर के यमराज ने निवेदन कर दिया कि पिताजी ये माँ कैसी मां है एक तो हमारे साथ में खान पान में भोजन में पक्षपात करती ठीक ढंग से हमको खिलाती नहीं अच्छी चीज खुद खाती है और हमें बचे पचे ऐसे ही खिला देती और दूसरी बात इसने मुझे साप दे दी मुझे गुस्सा आया मैंने हरकत की हमें इन्होंने साप दे दी तो छाया को बुलाई बुलाई भगवान सूर्य संज्ञा इधर आओ, बोले कि इनको क्यों ऐसा कहा बोले इन्होंने पांव क्यों उठाया ये तो मर्यादा भी नहीं इनको मालूम होना चाहिए कि मैं आपकी पत्नी हूँ इनकी माँ हूँ तो माँ के ऊपर में कभी कोई लाद उठाना यह कोई मर्यादा विरुद्ध नहीं है तो क्या है इसलिए मेरे संतान कहलाने का भी अधिकारी नहीं है ये अब सीधे सीधे बोलने लग गए तो उनके पूर्व में जो संज्ञा की मुख से निकलने वाली बातें होती थी और छाया के मुख से निकलने वाली बातों में काफ़ी फर्क देखने को मिलने लग गया सूर्य भगवान ने थोड़ा सा अंतरहित होकर ध्यान लगा करके देखा तो इनका व्यवहार ठीक नहीं लग रहा पूछा कि सच सच बता तो कौन है पहले तो नहीं बता रही थी फिर तो भगवान रुष्ट होकर के पूछने लगे तो उन्होंने असलियत खोल दी बोले कि मैं तो आपकी पत्नी हूँ लेकिन नकली रूप पत्नी हूँ असली रूप तो कहीं और है बोले कहाँ है बोले आप पता लगाएं हमें पता नहीं वो अपने मायके के लिए गई थी तो जाकर के भगवान सूर्य सीधे उनके मायके में गई गए।, गए और विश्वकर्मा जी से पूछा तो विश्वकर्मा जी ने उनके पूरा संदेश कहने के बाद में कह दिया वो तो कब की चली गई है यहाँ से वो नहीं आए थे आपके पास में बोले नहीं आए तो सूर्य भगवान ने वहीं पर थोड़ी समाधिस्थ समाधि स्थोकर देखा तो वो उत्तर पूर्व वंश में उत्तर पूर्व वर्ष में जैसे भारतवर्ष है वैसे नववर्ष है जम्बू द्वीप के अंतर्गत तो उत्तर पूर्व वर्ष में वहां पर तपस्या कर रही और रूप छिपा करके तपस्या कर रही थी एक घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या कर रही थी कि कोई व्यक्ति हमें विक्षिप्त ना करे भगवान सूर्य समझ गए कि ये किस लिए वहाँ गई हैं और कैसे पुरुष को पति बनाने के उद्देश्य से तपस्या कर रही तो तुरंत वहां चले गए और एक घोड़े का रूप धारण करके गए अश्व का इनको देखते ही परम योगिनी संज्ञा समझ गई कि ये इस रूप में आने वाले कोई साधारण पुरुष नहीं तो उन्होंने सामने खड़े होकर के उनका उनके सामने गई भगवान सूर्य के साथ में भेंट हुआ और मारकंडी पुराण में लिखा है कि नासिका से नासिका का संपर्क हुआ नासिका सूर्य भगवान घोड़े के रूप में और ये अश्विनी के रूप में संज्ञा घोड़ी के रूप में तो जाकर के उन्होंने मुँह सूंघा जैसे सूंघते वैसे मुँह सूंघा और इस प्रकार से भगवान सूर्य के तेज से अश्विनी के नासिका से नासत्य का जन्म हुआ अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ इस प्रकार से वहाँ वर्णन है और इधर में जो छाया थी छाया के भी तीन संतान हो चुके थे तीन संतानों में एक बेटा यानी दो बेटे और एक बेटी दो बेटे थे एक का नाम सनेश्चर शनिचर ग्रह जो नव ग्रहों के अंतर्गत है वो सूर्य भगवान का पुत्र व छाया छाया से उत्पन्न हुए और दूसरे क्योंकि यह छाया संज्ञा के ही वर्ण की थी संज्ञा ही दूसरे रूप में एक प्रतिलूपी रूप में छाया रूप में उपस्थित थी तो उसके ही वर्ण की होने के कारण ये सवर्ण कहलाई और सवर्णा से फिर सावरणी का जन्म हुआ जो यहां की कथा में कथा की में में में में उपलब्ध उपलब्ध हो रही है मनु के के के रूप रूप रूप और तीसरी जो बेटी उत्पन्न हुई थी वो आजकल नदी उनकी अधिष्ठात्री देवी के रूप में उनको कहा तपती ये तपती महाभारत की कथा के अनुसार और श्रीमद भागवत की कथा के अनुसार संवरण नाम के राजा की पत्नी बनी कुरु नाम के राजा को जन्म दिया और और जिसने बसाया यज्ञ करके इस प्रकार से भगवान सूर्य के दो पत्नियां यहां सप्तम स्कंद स्कंध में भगवान सुखदेव जी पहले कह चुके हैं कि सैव शैव भूतवार सुसुवी भुवी वही संज्ञा ही वडवा होकर के मैंने घोड़ी होकर के और नासत्यव मैंने अश्विनी कुमारों को दशर और अश्वि नासत्य दो तीन नाम हैं अश्विनी कुमार नासत्य और दशर तीन नाम दो बेटों के इनको जन्म दी थी लेकिन अष्टम स्कंध में भगवान जब द्वारा वर्णन करते हैं तो दूसरे प्रकार से वहाँ वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि तृतीयाम वड़वाम एके ताशाम संज्ञा सुत्रिया सुखदेव जी कथा सुनाते हुए कहते, है कहते, कहते हैं कि राजन कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य की तीसरी पत्नी थी वड़वा मतलब क्या सुखदेव जी ये कहना चाहते हैं कि तो मेरी मान्यता में तो ये संज्ञा ही स्वयं वड़वा के रूप में उपस्थित हुई थी तो इस प्रकार से भगवान सूर्य के आठ संतानों का वर्णन संज्ञा के तीन बेटे तीन संतान छाया की तीन संतान और वडवा के दो संतान यही सावरणी मनु अष्टम मनु के रूप में होंगे लेकिन यहाँ कैसे आए हैं उसकी कथा है ये मारकंडे पुराण की कथा जो पहले राजा सूरत के नाम से प्रसिद्ध हैं जिनको आप श्रवण कर रहे हैं राजा सूरत चक्रवर्ती सम्राट के रूप में थे इनका राज्य चला गया सुमेधा ऋषि के आश्रम पर आए और वहां पर भेंट हुई समाधि नाम के सेठ के साथ में दोनों ने अपने अपने आप बीती सुनाई और जब कोई समाधान नहीं मिल रहा था कि हमें ऐसा क्यों हो रहा है हम जानते हैं कि ये दुनिया मिथ्या है परिवार झूठे हैं सब दिन साथ देने वाले नहीं हैं राज झूठा है ये एक ना एक दिन आयु हुई वस्तु तो हाथ से चली ही जाती हैं उसी प्रकार से एक ना एक दिन तो ये जाएगा ही जाएगा राज्य और आज चला गया तो ठीक हुआ तो उसके प्रति हमको इतना मोह नहीं करना चाहिए ये हमारा भ्रम है अज्ञान है इस चीज़ को हम जान रहे फिर भी बार बार मन उधर में क्यों जा रहा है कल हमने निवेदन किया था कि जहाँ अत्यंत अनुराग होता है वहाँ भी बन जाता है और जहाँ पर हमारी दुश्मनी होती है विराग होता है वहाँ भी मन जाता है बल्कि जिनके साथ में दुश्मनी होगी वहाँ पर ज़्यादा जाता है जिनके साथ में प्रेम व्यवहार होता है वहाँ कम जा सकता है पर कंस जैसे अगर शत्रुता कर लें भगवान के साथ में या शिशुपाल वैर ठान लें भगवान के साथ में तो रात दिन वो सो नहीं पाते उठते बैठते जागते वो कृष्ण को ही मन में बसाए रहते हैं दुश्मन की ज़्यादा याद आती है जिस चीज़ को हम छोड़ने की कोशिश करते हैं चाहे इच्छा से छोड़ने की कोशिश करें चाहे द्वेश वसात छोड़ने की कोशिश करें वो मन में बसा बसी हुई चीज़ बार बार याद आती इनको जब कोई समाधान नहीं मिल रहा है सूरत को और समाधि को कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है जिनको हम छोड़ चुके हैं मन उधर ही क्यों जा रहा है तो एक दिन ऋषि के पास में आकर के दोनों ने प्रश्न किया सुरत ने पूछ लिया कि कि कारण बताइए क्यों हो रहा है? दोनों दोनों है, है, हम हम दोनों दोनों के ज्ञानी हैं, हैं हैं अज्ञानी नहीं जानते है कि हमारा यह मोह है, अज्ञान है। लेकिन फिर भी मन क्यों जाता है उधर यह क्या चीज है तो इसका उत्तर बड़े सुंदर ढंग से सुमेधा ऋषि देते हैं वो कहते हैं राजन आप अपने आप को जैसे कह रहे हैं बिल्कुल ठीक ही है उचित है आप ज्ञानी हैं आपको जानकारी है उसी प्रकार से इन सेठ को भी ज्ञान है और दुनिया के किसी भी व्यक्ति से पूछें, तो वह अपने आप को कभी मूर्ख कहने को तैयार नहीं होगा अपने आप को कभी अज्ञानी नहीं समझता है। मनुष्यों की बात छोड़िए राजन किसी जीव को भी अगर हम उसको हम अज्ञानी समझने की कोशिश करें तो वो जीव भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा तो जैसे दूसरे लोग दूसरे लोग अपने आप को ज्ञानी मानते हैं ज्ञान वाला होने के कारण क्योंकि थोड़ा बहुत तो ज्ञान सबके पास में है लेकिन उतने मात्र से ज्ञानी नहीं हो जाता ज्ञानी अपने आप को कहना अलग बात है और ज्ञानी होना अलग बात है ज्ञानी यदि ज्ञान है तो फिर शोक और मोह नहीं होना चाहिए हम ऊपर से ज्ञानी भी बोल रहे हैं अपने आप को और हम शोक और मोह में डूबे हुए भी हैं ये दोनों के दोनों विचित्र बात है जैसे किसी से कोई कहे कि भाई मैं क्या करूं? थो? मेरे मुख में जीव नहीं है इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता हूँ तब बोलो जो व्यक्ति कह रहा है कि मेरे मुख में जीव नहीं है तो वह बोलता कैसे है फिर इसको कहते हैं बदतो व्याघातक बोल भी रहा है कि मेरे मुख में जीव नहीं है तो फिर मेरे मुख में जीव नहीं है ये बोल कैसे पा रहे हो इसका मतलब सरासर झूठ उसी प्रकार से दुनिया के इंसान अपने आप को अज्ञानी कभी मानने को तैयार नहीं हर व्यक्ति कहता है मैं ज्ञानी हूँ लेकिन उसके ज्ञानित्व का उसके ज्ञानी पनी का तब भंडार पूर्ण हो जाता है जब उसके जीवन में कोई घटना घटती है परिवार में या किसी व्यक्ति के साथ में तब उसका क्रोध का पारा शोक का पारा जब सामने उभर कर के आता है यदि ज्ञानी है तो फिर क्रोध क्यों मोह क्यों शोक क्यों छांदोगपनिषद जो, जो लोग पढ़ते होंगे उनको पता है सप्तम अध्याय में छांदोग के छठ में सात में आठवें आखिरी अध्यायों में आप पढ़िए सनत कुमार के पास में नारद जी उपस्थित हुए और नारद जी ने कहा कि सनत कुमार जी आप मुझे ज्ञान दीजिए मुझे विद्या का उपदेश कीजिए मुझे ज्ञान दीजिए मैं बिल्कुल कुछ नहीं जान पा रहा हूँ तो सनत कुमार जी ने पहले पूछा कि आप अपने को बोल रहे हैं कि कुछ नहीं जानते यही पहचान है आप कुछ जानते हैं अन्यथा यदि न जानते तो ये कैसे कहते कि मैं कुछ नहीं जानता कुछ नहीं जानता ये तो जानते हो कि नहीं मैं कुछ नहीं जानता ऐसा कब बोल रहा है कोई इंसान जब उसको पता है कि मैं कुछ नहीं जानता तभी तो बोल पा रहा है अगर उसको इतना भी नहीं पता होता कि मैं नहीं कुछ जानता तो वह बोलता कैसे तो नारद जी से सनत कुमार जी ने कहा कि तुम जानते हो लेकिन तुम्हारी ये विनम्रता है फिर भी अगर तुमने मोक्ष विष्रेणी विद्या की चाप की है ज्ञान मांगा है तो पहले मैं देख लूँ कि तुम्हें कितना पता है क्या क्या पता है क्योंकि श्रोता किस स्तर का है जब तक वक्ता को पता नहीं लगेगा तब तक वो क्या परोस पाएगा डॉक्टर को जब तक पता न लगे कि कौन सी बीमारी है तो वो अंदाज से कौन सी गोली देगी तो उनके स्तर का पता होना चाहिए कि कहाँ तक किस स्तर के शब्दों का प्रयोग करना है या कौन सी चर्चा करनी है कभी कभी ऐसे भी होता होगा आप लोग अनुभव करते होंगे कि एक ही बात एक ही कथा कई बार बार बार सुनने को मिलता होगा और कई को ऐसा भी लग जाता होगा कि ये पता नहीं कब तक यही चलता रहेगा कई बार रिपीट होता है सनत कुमार जी कहते हैं कि पहले ये बताओ कि आप क्या क्या जानते हैं उससे मैं आगे बताऊंगा नारद जी ने कहा कि मैं चार वेदों को पढ़ के आया हूं भगवत ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद चारों उपवेदों को पढ़ के आया हूँ मैं धनुर्वेद पढ़ के आया हूँ मैं स्थापत्य वेद जानता हूँ संगीत विद्या के प्रयोजक गांधर्व वेद जानता हूं सारी विद्या चारों उपवेदों को और चारों वेदों को जानता हूँ छह वेदांगों को मैं जानता हूँ शिक्षा कल्प निरुक्त छंद ज्योतिष व्याकरण आप कहीं से भी पूछ लीजिए इनको मैं जानता हूँ समस्त दर्शनों को मैं जानता हूँ पुराणों को मैंने पढ़ाया इतिहास मैंने पढ़ाया सनत कुमार जी कहने लगे कि ये तो सारे के सारे चीज़ तुम जानते हो पढ़ते हो फिर भी कहते हो नहीं जानते नारद जी ने कहा भगवान मैं इसलिए अपने आप को मैं कुछ नहीं जानता ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि यदि कुछ जानता तो मुझे शौक नहीं होना चाहिए था मोह नहीं होना चाहिए था दुख नहीं होना चाहिए था लेकिन मैं देखता हूँ इन सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी मेरा शोक गया नहीं मेरा मोह गया नहीं बार बार मैं मुग्ध हो जाता हूँ बार बार मुझे शोक होता है तो मेरा शोक होना शोक ग्रस्त होना और मोहग्रस्त होना यही समझाता है मुझे कि मैं अज्ञानी हूँ शास्त्र पढ़ लेने मात्र से कुछ नहीं होता सब कुछ श्रवण कर लेने की मात्र भी मात्र से भी कुछ नहीं होता कई बार श्रोता कह देते हैं कि हाँ इसको हम कई बार सुन चुके हमारे गुरु जी बना बताते थे बहुत अच्छे ये हम सुन चुके सुन चुके हो तो फिर शोक क्यों हो रहा है मोह क्यों हो रहा है उसका फल क्या मिला है अभी तक केवल सुनकर के मस्तिष्क में केवल श्रवण मात्र बन पड़ा सुनना उसको कहते हैं सुनना फलित तब हो गया जब आपको इस संसार के गलत प्रभाव न होने पाए शोक मोह रोग ये ना आने पाए दुख न हो विपरीत कठिन परिस्थितियाँ आ जाएं कठिन से कठिन संकट की घड़ी आ जाए तब भी आप में जब कोई विचलन पैदा ना हो आपको कोई हिला ना सके कोई डुला ना सके तब समझें कि आपने कुछ सुना है उसका प्रभाव पड़ा है तो यह शोक का होना मुह का होना, ये बताता है कि हमने जो कुछ अभी तक जाना है, केवल शब्द तक जाना है, केवल परोक्ष ज्ञान हुआ है इसको असली ज्ञान नहीं कहते हैं ये तो अपरा विद्या के अंतर्गत आ गए सच्ची विद्या तो वह है यया तदक्षरम अधिगम्य जो स्वानुभूति विद्या है ज्ञान है जिसके द्वारा अक्षर का बोध होता है स्व का बोध होता है वही सच्ची विद्या और वही वही सच्चा ज्ञान है सा विद्या विमुक्त है यदि विद्या पाकर के भी हम राग द्वेष से मुक्त नहीं हुए हैं ज्ञान पाकर के भी राग द्वेश से मुक्त नहीं हुए हैं अभी भी किसी के प्रति दुर्भावना जाग रही है अभी भी हमको दुख हो रहा है अभी भी किसी की बात हमको लग जा रही है तब तक हमने जो कुछ प्राप्त की है वो नहीं प्राप्त करने के बराबर की है विद्या अविद्या ही बनी हुई है विद्या वो है जो मुक्ति प्रदान करती है यया विमुच्यते सा विद्या या विमुच्यते जो मोक्ष प्रदान करे मुक्ति दे सब चीजों से छुटाए तो इन सुरथ राजा और सेठ समाधि जी से मेधा ऋषि कहते हैं कि राजन और सेठ जी आप अपने आप को ज्ञानी बता रहे हो और ऊपर से कह रहे हो कि हमें समझ में नहीं आ रही बात हमें मोह हो रहा है हमें शोक हो रहा है बार बार हमारा चित्त घर की ओर जा रहा है तो बस तुम लोगों का ये जो कथन है बस ऊपर ऊपर से कहने वालों का कथन है कि मैं ज्ञानी जैसे व्यक्ति कहते ही तुम्हारा सुंदर बात समस्तस्य जंतोर विषय गोचरी विषय महाम पृथक अस्ति समस्तस्य के एक पंक्ति इसका अनुवाद किया है गोस्वामी जी ने हित और अहित का ज्ञान पशु पक्षी को भी है को भी अपने हित और अहित का ज्ञान है उनको पता लग जाए कि हमारा दुश्मन सामने उपस्थित है तो उधर से रास्ता परिवर्तित कर देती हर पक्षी को हर पशु को कौन हमारा हितैषी है इसका ज्ञान है और कौन हमारा दुश्मन है इसका भी ज्ञान है ज्ञानम अस्ति समस्त जंतोर विषय गोचरे। हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है इसका ज्ञान तो पशु पक्षियों को भी होता है और सबके विषय भी अलग अलग है और अलग अलग विषय होने के कारण जो ज्ञान पशु पक्षियों को है कदाचित वो ज्ञान हमको ना हो और जो ज्ञान हमको है वो ज्ञान उनको ना हो सामान्य ज्ञान तो सब में है खाना पीना उठना बैठना सोना दुखित होना इसका ज्ञान तो उनको भी है हमको भी है तो हम में और उनमें क्या फर्क रहा आहार निद्रा भयमयी थुनमचा सामान्य में तत् पशुरा ज्ञानम ही तेषा अधिको विशेषा अथवा धर्मो ही तेषा अधिको विशेषा धर्मे नहीं नाम अथवा ज्ञानी नहीं नाम पशु ही समाना पशुओं में और राजन पुरुषों में मनुष्यों में फर्क क्या है ज्ञान के मामले में तो सबके पास में खाने पीने का ज्ञान है अपने हित अहित का ज्ञान सबको है सबको अपने अपने विषय के विषय में पारंगतता प्राप्त है मनुष्यों को उतना पता नहीं लगेगा कि चीनी कहाँ पर रखी चीटी को तुरंत पता लग जाता है कि वो चीनी कहां पर है मक्खी को तुरंत पता लग जाता है कि कौन सी जगह पर खुशबो है उनका जो ज्ञान है वो ज्ञान हमारे पास में कहां है हमारे पास में उनसे कम है बल्कि इसके मामले में उसी प्रकार से श्रवण का ज्ञान हमारे पास में अगर कान बंद कर दिए जाए श्रवणेंद्र बंद हो जाए तो हम सुन नहीं पाएंगे जबकि बिना कान के ही सर्प सब कुछ पता लगा देता है तो उनके पास वो अपने विषय में वो भी पारंगत हैं अपने विषय में हम भी पारंगत हैं याति विषय पृथक पृथक इतना जरूर है कि ज्ञान में तारतम्य है तारतम्य का मतलब तारतम भाव है जैसे अंग्रेजी में होती न पॉजिटिव कॉम्परेटिव सुपरलेटिव वैसे ही यहाँ भी तरतम भाव है ज्ञानी तर ज्ञानी ज्ञानी तर ज्ञानी तम महत महतर महत्तम कुछ को कम ज्ञान है किसको ज्यादा ज्ञान है ज्यादा ज्ञान है कुछ ज्ञान कुछ रात में देख नहीं पाते हैं दिवांधा प्राणी ना के चित कितने प्राणी ऐसे हैं जो दिन को जिनको दिन में दिखाई नहीं देता प्रणी ना केचित जैसे कुल्लू है कुल्लू दिन में नहीं देख पाता दिवांधा रात्राव दीवाना के तथा परी और कुछ प्राणी हैं रात में अंधे होते हैं जैसे घनघूर अंधेरी रात हो तो हमें दिखाई नहीं देगा प्रकाश के बिना टॉर्च के बिना दिखाई नहीं देगा बहुत से दिन में दे नहीं देख पाते बहुत से प्राणी रात में नहीं देख पाते और कुछ प्राणी ऐसे भी होते हैं जिनको रात में भी दिखाई देता है और दिन में भी बराबर दिखाई देता है उतना ही दिखाई देता है केचित दिवा तथा रात्र प्राणी तुल्य दृष्टया बस यही हाल है हम लोगों को कुछ साधु संत होते हैं जिनको दोनों जगह दिखाई देता है कि दिन क्या है और रात क्या है अंधकार क्या है और प्रकाश क्या है अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है विद्या क्या है अविद्या क्या है सत्य क्या है असत्य क्या है नकली क्या है असली क्या है सच क्या है झूठ क्या है उनका पता होता है उनको मालूम है तो केचित दिवा रात्र दृष्टिया दोनों में समान दृष्टिया हैं इनको पता है कि हम किस जगह पर बैठे हुए हैं हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं कि बुरे रास्ते पर चल रहे हैं उनको पता लगता है और इसके विपरीत कुछ लोगों को केवल रात में दिखाई देता है दिन में नहीं दिखाई देता जैसे उल्लू है लक्ष्मी जी का वाहन वैसे ही कुछ लोगों को केवल केवल तमोगुणी भाव ही रहता है इसलिए गलत काम ही सोचता है अंधेरा ही दिखाई देता है दिन उनको नहीं दिखाई देता प्रकाश उनको दिखाई नहीं देता अच्छे कार्य उनको नहीं दिखाई देता और कुछ लोग हैं जिनको कभी भी गलत काम सोचता ही नहीं बल्कि हमारा अहित करने वाला व्यक्ति भी होगा उसके प्रति हित ही सोचते हैं ये दिन में अच्छे देखने वाले और संत जन दोनों का हित चाहते हैं चाहे वो रात में न देखने वाले हों चाहे दिन में न देखने वाले प्राणी हों दोनों का हित चाहते हैं और दोनों का दोनों के बारे में उनको जानकारी होती है आपने कहा कि हम ज्ञानी हैं ठीक है, है। ज्ञानिनो मनुजा सत्यम मनुष्य ज्ञानी है ज्ञान है उनके पास में ये सच बात है लेकिन किंतु ते नहीं केवलम लेकिन कोई कहेगी केवल ज्ञान मनुष्यों को होता है क्या यह सौ प्रतिशत सत्य है बिल्कुल सच नहीं केवल मनुष्यों को ज्ञान नहीं होता ज्ञान दूसरों को भी होता है हाँ मनुष्यों को भी होता है दूसरों को भी होता है लेकिन केवल मनुष्यों को ही होता है ज्ञान ये बात नहीं तो ज्ञानिनो मरुजा सत्यम किंतु ते केवलम क्यों यथो तो ही ज्ञानिना सर्वे पशु पक्षी मृगा वसुपक्षी आदि के पास में भी ज्ञान है जैसे हर व्यक्ति के पास में धन है बिल्कुल पाँच पैसा ना ही हो ऐसे बहुत कम लोग होंगे लेकिन सबको धनी नहीं कहा जाता जिनके पास में अपेक्षाकृत ज्यादा धन होता है उसको धनी कहा जाता है और कोई दुनिया में ऐसे इंसान भी नहीं जिनके पास में बुद्धि नहीं हो बुद्धि तो सबके पास में है ही बिना बुद्धि के कैसे काम चला पाएगा फिर भी सबको बुद्धिमान नहीं कहा जाता जिनके पास में अपेक्षाकृत ज्यादा बुद्धि होती है उनको बुद्धिमान कहा जाता है विद्यावान उनको कहा जाता है जिनके पास में दूसरे की अपेक्षा ज्यादा विद्या होती है सुखी उनको कहा जाता है जिनके पास में दूसरों की अपेक्षा देखने में लगने वाला सुख ज्यादा है लेकिन कोई भी इंसान कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिनके पास में सुख भी ना हो और दुख भी ना हो तारतम्य अलग अलग भाव अलग है तो ये पशु पक्षी आदि भी ज्ञानी है मनुष्य भी ज्ञानी है सब के सब ज्ञानी है जो ज्ञान मनुष्यों को है वही ज्ञान पक्षियों को भी है पशु पक्षियों को भी है और जो ज्ञान पशु पक्षियों को भी है खाने पीने का उठने बैठने का संतान उत्पन्न करने का वही ज्ञान मनुष्यों को भी है राजन एक दृष्टान्त से समझो बोले भगवान बताइए सवेरे का टाइम था दस से ग्यारह बजे के बीच का टाइम रहा होगा सामने उस आश्रम के मेधा ऋषि के आश्रम में अनेक हरे भरे वृक्ष थे उन हरे हरे वृक्षों में अनेक प्रकार के पक्षी निर्भय पूर्वक निर्भयता पूर्वक रहते थे दाना चुगते थे कोई भय नहीं क्योंकि वहाँ पर तो सब वैर त्याग हो चुका था हिंसा वहाँ होती नहीं थी इसलिए ऋषि के पास में आकर के भी कोई पक्षी निर्भयपूर्वक उनके हाथ से दाना ले ले हम लोगों के हाथ से दाना लेने के लिए कोई पक्षी तैयार नहीं होगा भयभीत होकर के भाग जाएगा क्योंकि उनको पता है कि हमारे चेहरे को देख करके पक्षी भी भाप जाती है कि ये हमको मार देगा जब व्यक्ति किसी को खिलाते पिलाते उसके दिल को जीत लेता है फिर देखिए दूसरे दिन चाहे कौवा हो चाहे मुर्गा हो फिर आपके पास में निडर होकर के पास में उपस्थित हो जाए क्योंकि उसको पता है कि आप आप खिलाते पिलाते हैं आप उसके पोषण करते हैं तो आपको अपना हितैषी मित्र पिता पालक समझ कर के नजदीक आ जाता है और कई के पास दूर हो जाते हैं तो उस आश्रम में पशु पक्षी रहते थे वृक्ष में कलरव कर रहे थे पक्षी और उस वृक्ष में कुछ पक्षियों के घोसले भी थे कुछ के अंडे थे कुछ के पक्षी कुछ पक्षियों के अंडों से छोटे छोटे बच्चे भी हो चुके थे वो चीव चीव करके आवाज़ कर रहे थे और उनके मम्मी और पिता माता पिता नर पक्षी और मादा पक्षी बार बार उड़ उड़ करके दूर चले जाते और दूर से आकर के चारा कीड़े लाला करके उन पक्षियों के मुख में दे रहे हैं दाना चुप करके लाते हैं उनके पक्षियों के छोटे बच्चों के मुख में दे रहे हैं कड़मोक्षात ज्ञानी पी सती पश्चितान पतंगान छाव ऋषि कहते हैं देखो इन पक्षियों की ओर देखो राजन ये पक्षी मादा पक्षी और नर पक्षी उड़ कर के जा रहे हैं और थोड़ी देर में आकर के चोच में छोटी-छोटी कीड़े ला कर के अपने बच्चों के मुख में दे रहे हैं दाना चुपकर के ला रहे हैं और मुख में दे रहे हैं देख रहे हो तो दोनों को दिखाते हुए कहा देख रहे हो दोनों ने कहा हाँ गुरुदेव देख रहे हैं बोले अब बताओ तुम दोनों कि इन दोनों पक्षियों को जो नर पक्षी है और मादा पक्षी है इन दोनों को भूख लगी होगी या नहीं लगी होगी सुरथ राजा ने कहा भगवान ये भी पूछने की कोई बात है जैसे हमको भूख लगती उसी प्रकार से नर पक्षी को और मादा पक्षी को भी भूख जरूर लगी होगी प्यास भी लगी होगी बोले इतना मानते हो बिल्कुल तो ज्ञान होते हुए भी ये पक्षी उड़कर के जा रहे हैं और चारा लाकर के और अपने छोटे छोटे बच्चों के मुख में चोंच चो दे, -दे करके उनका पालन पोषण कर रहे हैं राजन इनका पालन पोषण करना और तुम्हारा अपने परिवार का पालन पोषण करना दोनों में कोई भेद नहीं कोई फर्क नहीं जैसे इन पक्षियों को पता है कि भूख हमें लगी है प्यास हमें लगी है और हमारी भूख और प्यास स्वयं हम जब भोजन करेंगे तभी हमारी भूख प्यास मिटेगी दूसरे के भोजन करने से मिटने वाली नहीं है ये पता है इनको फिर भी अपने बच्चों के मुख में ला करके दे रहे हैं वैसे ही व्यक्ति को ये पता है राजन कि एक दिन हमको खत्म होना है मरना है और जीवन में जब तक अपने मुक्ति के साधन नहीं कर लेंगे तब तक ये दुख सुख से कभी मुक्त नहीं होने वाले हैं तो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए विद्या प्राप्त करनी चाहिए भक्ति करनी चाहिए वैराग्य प्राप्त करना चाहिए ये कितने लोग सुन सुन करके मालूम तो कर ले रहे हैं लेकिन मालूम होने के बावजूद भी भूख प्यास का ज्ञान होते हुए भी मजबूरन उस जगह में फंसे हुए हैं जहां से अपने आप को छोटा नहीं पा रहे जैसे पक्षी बड़ी सुंदर बात कहते कण प्रति राजन मनुष्यों की भी यही हालत है ये भी जैसे ये पक्षी हैं ज्ञान तो इनको भी है और मोहग्रस्त ये भी हैं ममता के आवर्त वाले भंवर में जल बीच में मोह गर्द में मोह के खड में और जहाँ पर ममता का भंवर चल रहा है ऐसी जगह पर फंसे हुए और कोई एक बार जब तेज गंगा जी बहाव हो कोई भी नदी का और जहाँ पर जो है ये आवर्त भंवर चल रहा हो वहाँ अगर किसी ने एक बार भी फंस के देखा हो तो पता लगेगा उसको वह निकलना कितना कठिन होता है वो घुमा करके नीचे से दूसरे ओर ले जादे या बीच में अटका भी सकता है बड़ा खतरनाक होता है मोह के गड्ढे में ये ममता का आवर्त घूम रहा है ममता की भंवरी और ममता की भवर्दी में पड़ कर के व्यक्ति अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकता है साधक कैसे अपने आप को सुरक्षित करता है इन पक्षियों की जो हालत है वैसे ही राजन प्रत्येक प्राणी की है देखो मनुष्य अपने बच्चों का पालन पोषण करते परिवार का पालन पोषण करते हैं ठीक है करना चाहिए ये भगवान की आज्ञा भी है दायित्व भी तो है करना चाहिए लेकिन करने के साथ साथ में इनके अज्ञान को देखो कि जिनकी ये सेवा कर रहे जिनको बढ़ा रहे हैं जिनका पालन पोषण कर रहे हैं उनसे ये आशा रख रहे हैं कि आगे चलकर के बड़े होकर के ये हमारा पालन पोषण करेंगे और हम सुखी होंगे इनके कारण सुखी होंगे राजन यहीं पर चोट खा रहा है आदमी सेवा करना अच्छी बात है लेकिन बाद में फिर हमारी सेवा करेंगे ये जो भावना बना करके चल पा रहे हैं ये हम अपने दुख के पेड़ लगा रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर के हमारे मन के मुताबिक यदि नहीं हुआ तो हमको रोना पड़ेगा लोभा प्रत्युपकार आए नन वेतान लोभ के कारण सेवा कर रहे हैं, मोह के कारण सेवा कर रहे हैं तथापि ममता वर्ते मोह करते निपातः राजन इसमें तुमने पूछा कि ऐसा क्यों होता है तो सुनो कारण वो तो कहते हैं महामाया प्रभावेण संसार स्थिति कारिणाम तन्नात्र कार्यो योग निद्रा जगत राजन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं यदि तुम्हारा चित्र और इनसेट जी का चित्र बार बार अपने बच्चों की ओर अपने राज्य की ओर जा रहा है उधर खिंच रहा है बार बार चिंता हो रही बार बार शोक हो रहा है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि लीला उस महामई महामाई भगवती की चल रही है यही महामाया का प्रभाव है का का प्रभाव प्रभाव है है जो संसार संसार को को टिकाए रखना चाह रहा है। माया प्रभाव। यह संसार को एक साथ मुक्त नहीं कर देना चाहता धीरे धीरे इनमें से छांटता है माया छाटती सबको यदि एक साथ में ज्ञान हो जाए तो फिर संसार चलेगा कैसे संसार को टिकाए रखना है और संसार को टिकाए रख करके, करके रंगमंच में नाटक उपस्थित करके इन भगवती को उनको खुश करना है जो शक्ति और शक्तिधर शक्ति और शक्तिमान जो एक हैं पर जहाँ पर दो दिखाई देते हैं अलग अलग लीला करते हुए वहाँ पर शक्ति लीला करके और अपने शक्तिवान कहलाने वाले अपने ही रूप को वो खुश करना चाहती है सांख्य सिद्धांत यहाँ पर पूरा का पूरा, पूरा उपस्थित है पुरुष और प्रकृति पुरुष को खुश करने के लिए ही प्रकृति इस जगत को बना करके और दिखाती है ठीक वैसे कैसे बोले कि रंग मंच में जैसे कोई व्यक्ति नया रूप धारण करके आता है और दर्शकों को खेल दिखाता है खेल दिखा करके उनको खुश करता है और जब खुश हो जाते हैं और रंगमंच में खेल दिखाने वाले को ये पता लग जाता है कि अब ये खुश हो चुके हैं तो फिर बाद में फिर पर्दे के पीछे गया अपना रूप बदला दिखाना बंद करके अपने रूप में स्वयं में आ जाता है वैसे ही ये माया नटी नर्तकी जो भगवान की शक्ति कहलाती है भगवान से अभिन्न है ये भगवती स्वयं महामाया ये संसार को बनाए रखना चाहती हैं रंगमंच में खेल दिखाते रहना चाहती हैं सुख के खेल और दुख के खेल क्योंकि हम लोगों के प्रत्येक के किए हुए कर्म के फल भोगना है सुख के रूप में और दुख के रूप में तो संसार अगर मान लो ये रंगमंच न उपस्थित हो संसार न उपस्थित हो तो फिर हमारे किए हुए कर्मों का फल भोगने का समय कहाँ आएगा फिर तो वह मुक्त ही कहलाए कहते हैं ऋषि की संसार स्थिति बनाए रखना है इसलिए ऐसा करते हैं इस जगह में जल्दबाजी करने की हमारी इच्छा नहीं हो रही इसलिए ठीक ठीक से इसको स्पष्ट इस करके और मुख्य बताएंगे इसलिए वाणी को यहाँ ही विराम दें आप स्मरण रखेंगे मेधा ऋषि ये हम लोगों की समस्याओं का समाधान बता रहे हैं और मूलतः हमारे चित्त को ले जा करके भगवती के स्वरूप पर ले जाएंगे और भगवती के स्वरूप जिस दिन हमको पता लग जाएगा तो बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो हमारे घर में विराजमान है हमारे हृदय में विराजमान है आगे पीछे चलती फिरती वो हमारा हित कर रही हैं अपने गोद में लेकर के खिला रही हैं लेकिन ठीक हम उसको उसी प्रकार से भूले हुए हैं जैसे कोई व्यक्ति कंठचामकरण न्याय से का सोने के हार पहनी हुई है कोई माई और उसको अचानक ऐसा लगा कि यमुना जी में हम भूल करके आ गई हैं तो जैसे छटपटा उठती हैं हार पाने के लिए गोपी वैसे ही अपने कंठ में रहने वाली मतलब अपने हृदय में रहने वाली आनंदमयी चिनमयी शनमयी भगवती को हम नहीं पहचान पा रहे हैं इसलिए हम खामोखा दुखी हो रहे हैं ये भगवती के स्वरूप को दर्शाएंगे मेधा ऋषि फिर हमारा चित्त उनमें लग जाएगा फिर आपको मस्ती का राज्य मिलेगा माँ की आराधना का रहस्य यही है हमें भोग चाहिए तो भोग भी प्रदान करती हैं सुख इस संसार की जो चीज़ चाहिए वो भी प्रदान करती हैं और मुक्ति चाहिए तो मुक्ति भी प्रदान करती हैं ये बात स्पष्ट करेंगे